तेनाली राम और जादूगर एक दिन विजयनगर में एक जादूगर आया उसने राजमहल में कई तरह के जादू दिखाए एक खाली टोकरी लेकर उसे उल्टा रख दिया अगले क्षण से उठाया चमत्कार वहां एक आम का पौधा था सब लोगों ने तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा की अगले कार्यक्रम में उसने अगले कार्यक्रम में उसने मुठ्ठी भर कंकड़ लिए एक ही पल में उन्हें सोने के सिक्कों में बदल दिया यही नहीं पल भर में राजा की अंगूठी को अपनी उंगली में डालकर लाकर दिखाया उसकी चतुराई को देखकर राजा प्रसन्न हुए और उसे चांदी के सिक्कों से भरी थैली पुरस्कार में दी। परंतु जादूगर तो वहाँ किसी और ही काम से आया था उसे हास्य कवि रामन को तेनाली राम को अपमानित करना था उसने राजमहल में खुली चुनौती दी क्या आप लोगों में से कोई मुझसे जीत सकता है जो जीतेगा मैं उसे यह सारे पुरस्कार सौंप दूंगा पर अगर मैं जीत गया तो आपको तेनालीराम को मुझे सौंपना होगा जादूगर से टक्कर लेने कोई आगे नहीं आया राजा परेशान नजर आने लगे तेनालीराम ने मनी मन सोचा इसकी यह हिम्मत इस जादूगर के घमंड को किसी तरह तोड़ना ही होगा तेनालीराम आगे आया और कहने लगा हे जादूगर आपने हमें बहुत से अद्भुत जादू दिखाए फिर भी मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ मगर मेरी एक शर्त है जो काम मैं आंख बंद करके करूंगा उसे आपको आंखें खोल कर करना होगा जादूगर तुरंत रांची हो गया तेनालीराम ने पास वाले फूलदान में से मुट्ठी भर मिट्टी ली अपनी आंखें बंद कर ली और आंखों पर मिट्टी डालता रहा फिर कपड़े से मिट्टी को पोच दिया उसके बाद राम ने जादुगर से कहा मैंने जो काम अभी किया उसे आपको दोनों आंखें कर करना होगा जादूगर संकट में पड़ गया शरम के मारे उसका सिर झुक गया और वो वहां से लौट गया राजा ने चैन की सांस ली और बोले अच्छा हुआ तेनालीराम ने किसी तरह समस्या को हल कर दिया उन्होंने तेनालीराम को ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया